उपनिषद संपूर्ण इंद्रिया बल प्राप्त करे उपनिषद में प्रतिपादित ब्रह्म ही सब कुछ मैं ब्रह्म का निराकरण त्याग न करूं और ब्रह्म मेरा निराकरण न करे इस प्रकार हमारा अनिराकरण निरंतर मिलन हो और निराकरण हो उपनिषदों में जो शम आदि धर्म कहे गए हैं वे ब्रह्मरूप आत्मा में निरंतर रमण करने वाले मुझमे सदा बने रहे वे मुझमे सदा बने रहे आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदेविकाप की शांति हो अध्याय पहला खंड पहला संबंध भाष्य इत्यादि मंत्र से आरंभ होने वाला यह आठ का ग्रंथ उपनिषद है। उसका अर्थ जानने की इच्छा वालों के लिए इस छोटे से ग्रंथ के रूप में उसकी सरल व्याख्या संक्षेप से आरंभ की जाती है वहां कर्मकांड के साथ इसका संबंध इस प्रकार है विहित और निशिद रूप से जाने हुए समस्त कर्म प्राणादि देवताओं के पूर्वक अनुष्ठान करने पर वह अर्चे आदि देवयान के द्वारा चंद्रलोक की प्राप्ति का हेतु होता है स्वभावानुसार प्रवृत्त होने वाले होते हैं उनकी कष्टमयी अधोगति बतलाई गई है इन दोनों मार्गों में से किसी भी एक मार्ग पर रहने से आत्यंतिक पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती अतः हाँ संसार की के की उपयुक्त त्रिविध से इस उपनिषद का आरंभ किया जाता है अद्वैत आत्मविज्ञान के बिना और किसी प्रकार अत्यंतिक कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती जैसा कि आगे कहेंगे भी जो लोग इस से विपरीत जानते हैं वे अनात्मा के अजीन होते हैं और क्षीण होने वाले लोकों में जाते हैं, तो इससे विपरीत आत्मज्ञान होने पर श्रुति कहती है वह स्वराट होता है इस प्रकार तपे हुए पुरशु को ग्रहण करने से चुड़के जलने और बंधन में पड़ने के समान द्वैता विषय रूप उसके तप्त पर दाह और बंधन न होने के समान संसार दुख की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति बदलाएगी इसी से अर्थात कर्म और ज्ञान दोनों वृद्ध फल वाले हैं ऐसा निश्चय होने के कारण ही अद्वैतात्म दर्शन कर्म के साथ होने वाला नहीं है क्योंकि क्रिया कारक और फल रूप भेद का बाध करके सत ब्रह्म एक है और अद्वितीय है यह सब आत्मा ही है इत्यादि प्रकार के वाक्यों से उत्पन्न होने वाले अद्वैत आत्म का कोई बाधक प्रत्यय होना संभव नहीं है यदि कहो कि कर्म विधि विषय ज्ञान ही उसका बाधक है तो ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि जो अपने को स्वभाव से ही कर्ता-भुक्ता किया गया है शंका जो संपूर्ण वेदार्थ को जानने वाला है उसी के लिए कर्म का विधान किया गया है इसलिए अद्वैतात्मक ज्ञानी को भी तो कर्म करना ही चाहिए समाधान नहीं क्योंकि कर्म के अधिकारी से संबंध रखने वाला कर्तृत्व भुक्तृत्व रूप स्वाभाविक विज्ञान ब्रह्म एक है और अद्वितीय है यह सब आत्मा ही है इत्यादि वाक्य से बाधित हो जाता है इसलिए कर्मों का विधान अविद्यादि दोषवान पुरुष के लिए ही किया गया है अद्वैत अद्वैतात्मक ज्ञान के लिए नहीं किया गया इसीलिए श्रुति आगे कहेगी ये सब कर्मकांडी पुण्य लोगों को प्राप्त होते हैं तथा कवल्य मोक्ष को का समीपवर्ती है और जो अद्वैत ब्रह्म की अपेक्षा मनोमय प्राण शरीर इत्यादि वाक्यों के अनुसार कुछ विकारों को प्राप्त हुए ब्रह्म से संबंध रखने वाली है वे उपासनाए क्रमांग से संबंध संबद्ध है और कर्म फल की समृद्धि ही उनका फल है क्योंकि रहस्य में अर्थात तो उपनिषद शब्द से ज्ञातव्य होने में तथा मनोवृत्ति रूप होने में उन आत्मज्ञान और उपासनाओं में समानता है इसी से वे उपासनाए आत्मविद्या के प्रकरण में रखी गई है जिस प्रकार अद्वैत ज्ञान मनोवृत्ति मात्र है उसी प्रकार अन्य उप भी मनोवृत्ति रूप ही है यही उन दोनों की समानता है और फिर अद्वैत ज्ञान और उपासना है, है। कल के भीद की निवृत्ति करने वाला है जिस प्रकार के प्रकाश के कारण होने वाला रज्जु आदि के स्वरूप का निश्चय रज्जु आदि में आरोपित सर्प आदि के ज्ञान को निवृत्त कर देता है किन्तु तो उपासना तो किसी शास्त्रोक्त आलंबन को ग्रहण कर उसमें विजातीय प्रति से अव्यवहित सदृश चित्तवृत्ति का प्रवाह करना है तथा आवलंबन युक्त होने के कारण सुगमता से संपन्न की जा सकती है इसीलिए इनका पहले निरूपण किया जाता है वहां साधारण पुरुषों में कर्माभ्यास की दृढ़ता होने के कारण कर्म का परित्याग करके उपासना में ही चित्त को लगाना अत्यंत कठिन है इसी से सबसे पहले कर्मां संबंधी उपासना का ही उल्लेख किया जाता है उद्गी दृष्टि से ओंकार की उपासना श्लोक पहला ओम यह अक्षर उद्गीत है इसकी उपासना करनी चाहिए ओम ऐसा उच्चारण करके यज्ञ में उद्गाता उद्गा, उद्गान उच्च स्वर से समाधान करता है इस उदगी की ही व्याख्या की जाती है उद्गीत शब्द ओम ओम इस अक्षर की ओम अक्षर की उपासना करें यह परमात्मा का सबसे नाम है। अपना प्रिय नाम उच्चारण करने पर प्रसन्न होते हैं वह ओंकार यहाँ इस मंत्र में इति जिसके आगे इति शब्द है ऐसा प्रयुक्त तो हुआ है अर्थात परमात्मा का अभिधायक होने के कारण इति शब्द द्वारा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 उद्घित भक्ति का अवयव होने के कारण उद्गी शब्दवाच्य है इसकी उपासना करें अर्थात उद्घीत कर्म के और परमात्मा के प्रतीक स्वरूप ओंकार में सुदृढ़ को अवच्छन्न भाव से संयुक्त करें ओंकार के उद्घीत शब्द वाच्य में होने में श्रुति स्वयं ही हेतु बदलाती है ओम ऐसा कर कर कहकर कर उद्गान करता है क्योंकि उद्घाता ओम इस अक्षर से आरंभ करके उदगान करता है इसलिए ओंकार उद्घीत है यहाँ उसका उपव्याख्यान आरंभ किया जाता है उस अक्षर की सम्यक व्याख्या की जाती है इस प्रकार उसकी उपासना होती है इस यह यह उसकी है है और इत्यादि प्रकार का जो कथन है उसे उपव्याख्यान कहते हैं यह प्रवर्तें आरंभ किया जाता है यह क्रियापद वाक्य शेष है उद्गीत का रसतमत्व श्लोक दूसरा इन चराचर प्राणियों का पृथ्वी रस उत्पत्ति स्थिति और लय का स्थान है पृथ्वी का रस जल है जल का रस औषधिया है औषधियों का रस पुरुष है पुरुष का रस वाक हाँ, हाँ। है वाक का रस रख है रख का रस साम है और साम का रस है इन हैचर भूतों का पृथ्वी रस गति पारायण अर्थात आश्रय है पृथ्वी का रस आप जल है क्योंकि पृथ्वी में पृथ्वी जल में ही उत्प्रत है इसलिए वह पृथ्वी का रस है जल का रस औषधिया है क्योंकि औषधिया जल का ही परिणाम है उन औषधियों का रस पुरुष है क्योंकि पुरुष के अवयव में वाक ही सबसे अधिक सार वस्तु है इसलिए वाक पुरुष का रस कही जाती है उस वाणी का भी उससे अधिक सारभ रक्त ही रस है रख का रस साम है जो उसमें भी अधिक सारतर वस्तु है तथा उस सामका भी रस उद्गीत ओंकार है उद्गीत शब्द से ओंकार ही लेना चाहिए क्योंकि उसी का प्रकरण है यह साम से भी सारतर है इस प्रकार श्लोक तीसरा यह जो उद्गीत है वह संपूर्ण रसों में रसतम उत्कृष्ट परमात्मा का प्रतीक होने योग्य और पृथ्वी आदि रसों में आठवा है शर्त वह यह उद्गी सद्यक ओंकार भूत आदि के उत्तरोसों में अतिशय रस अर्थात रसतम है परमात्मा का प्रतीक होने के कारण परमोत्कृष्ट है परार्ध्य है अर्ध्य कहते हैं स्थानों को जो पर होते हुए अर्ध भी हो उसका नाम परार्ध्य है उसके योग्य होने से यह परार्ध्य है तात्पर्य यह है कि परमात्मा के समान उपासनीय होने के कारण यह परमात्मा का आलम्बन होने के लिए योग्य है तथा तो यह जो उद्गी है पृथ्वी आदि रसों की गणना में आठवा है उद्गीत और उपासना अंतर्गत और उद्गीत का का है। ऐसा कहा गया विचार किया जाता है, कि कौन -कौन है कौन कौन सा शाम है और कौन कौन सा उद्गीत है कौन सी वह रुख है कौन सा वह शाम है और कौन सा वह उद्गीत है कथमा कथमा कौन कौन यह दृक्ति आदर के लिए है शंका वहुना जाति परिप्रश् सूत्र के अनुसार अनेक जाति के लोगों में से किसी एक जाति का निश्चय करने के लिए प्रश्न होने पर दत्तचम प्रत्यय का प्रयोग इष्ट माना गया है किन्तु यहाँादी जाति जाति की बहुलता संभव नहीं है फिर दत्तम प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया गया समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि जाति परिप्रश्न इस पद का जाति में परिप्रश्न ऐसा विग्रह करने पर तो परिप्रश्न ऐसा विग्रह नहीं किया जाता शंका किन्तु जाति का परिप्रश्न ऐसा विग्रह करने पर ही कथमह कथ आप में कठ शाखा वाला कौन है इत्यादि उदाहरण संभव हो सकता है जाति में परिप्रश्न ऐसा विग्रह होने पर यह उदाहरण नहीं दिया जा सकता समाधान वह भी जाति में व्यक्तियों की बहुलता के अभिप्राय से ऐसा प्रश्न किया गया है यह मान लेने से कोई दोष नहीं आता यदि यह प्रश्न ऋगा से संबंध रखता तो पूर्व पूर्वोक्त सूत्र से कौन कौन रुक है इत्यादि उदाहरण सिद्ध न होने के कारण उसके लिए किसी पृथक सूत्र का विधान किया जाता अब हम विमृष्ट होता है अर्थात इसका विचार किया जाता है इस प्रकार विचार करने पर ही यह प्रतिवचन उत्तर रूप उक्ति संगत हो सकती है कि श्लोक पांचवा और प्राण है परस्पर मिथुन जोड़े हैं वाक भाष्यर्थ वाणी ही रुक है प्राण साम, साम, साम है तथा ओम यह अक्षर उद्गीत है इस प्रकार वाक और रुक की एकता होने पर भी तीसरे मंत्र में बतलाए हुए उदगीत के अष्टमत्व का व्याघात नहीं होता क्योंकि यह पूर्व वाक्य से भिन्न वचन है। यह वचन ओंकार के व्याप्ति गुण की सिद्धि के लिए प्रयुक्त हुआ है और द्वितीय मंत्र उसके रसतमत्व का प्रतिपदन करने के लिए है वाक और प्राण क्रमश रुक और साम के कारण है इसलिए वाक्य रख है और साम प्राण है ऐसा कहा जाता है क्रमश रुक और साम के कारण रूप वक् और प्राण का ग्रहण करने से संपूर्ण रूप और संपूर्ण शाम का अंतर्भाव हो जाता है तथा संपूर्ण रूप और संपूर्ण शाम का अंतर्भाव होने पर रूप और साम से सिद्ध होने वाले संपूर्ण कर्मों का अंतर्भाव हो जाता है और उनका अंतर्भव होने पर समस्त कामनाएं के अंतर्भूत हो जाती है उद्गीत शब्द से संपूर्ण उद्गीत भक्ति न ले ली जाए इस आशंका को ओम यह अक्षर ही उद्गीत है ऐसा कहकर निवृत्त किया जाता है तथवा एत इत्यादि वाक्य से मिथुन का निर्देश किया जाता है वह मिथुन कौन है यह बतलाते है यह जो संपूर्ण रुख और साम के कारण और, है। है। रुक। चो, साम, चो। इसमें रुक और साम, साम शब्दों से कहे गए है रुख और साम स्वता से मिथुन नहीं है नहीं तो वाक और प्राण यह एक मिथुन तथा तो रुख और साम यह दूसरा मिथुन इस प्रकार दो मिथुन होते और ऐसा तथवा एक मिथुनम इस वाक्य में जो एक वचन का निर्देश दिया गया है वह असंगत हो जाता अतः और साम के वाक और प्राण ही मिथुन है ओंकार में संस्रष्ट मिथुन के समागम का फल। श्लोक छठा। वह यह मिथुन ओम इस अंचल में संस्रष्ट होता है जिस समय मिथुन मिथुन के अवयव परस्पर मिलते है उस समय वे एक दूसरे की कामनाओं को प्राप्त कराने वाले होते हैं भाष्यार्थ वह यह ऐसे लक्षण वाला मिथुन ओम इस अंचल अक्षर में संयुक्त होता है इस प्रकार संपूर्ण का कामनाओं की प्राप्ति रूप गुण से युक्त मिथुन ओंकार में संयुक्त रहता है इसलिए ओंकार का संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति रूप गुण से युक्त होना सिद्ध होता है ओंकार वांगमय है और प्राण से ही निष्पन्न होने वाला है यदि उसका मिथुन से संयुक्त यही उसका मिथुन से संयुक्त होना है कामनाओं की प्राप्ति करा देना यह मिथुन का प्रसिद्ध धर्म है इस विषय में दृष्टांत तो बतलाया जाता है जिस प्रकार लोक में मिथुन यानी मिथुन के अवयोगित स्त्री और पुरुष परस्पर मिलते हैं भ्राम व्यवहार के लिए आपस में संसर्ग करते हैं कर है। इसी प्रकार अपने से अनुप्रविष्ट मिथुन के द्वारा ओंकार का संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति रूप गुण से युक्त होना सिद्ध होता है यह इसका अभिप्राय है उद्गी तो दृष्टि से ओंकार की उपासना करने का फल उस ओंकार का उपासक उदाथा भी उसी के समान धर्म से युक्त होता है यह बतलाया जाता है श्लोक जो विद्वान उपासक इस प्रकार इस की उपासना करता है वह संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है यजमान की कामनाओं का प्राप्त करा देने वाला होता है तात्पर्य यह है कि जो इस प्रकार इस आप गुणमान अक्षर उदगीत की उपासना करता है उसे यह हाँ पूर्वक फल प्राप्त होता है जैसे कि उसकी जिस जिस प्रकार उपासना करता है वैसा ही हो जाता है इस श्रुति से सिद्ध होता है ओंकार की समृद्धि गुणवत्ता ओंकार समृद्धि गुणवादा भी है शोक इस प्रकार शोक आठवा वह यह ओंकार ही अनुज्ञा अनुमति सूचक अक्षर है मनुष्य किसी को जो कुछ अनुमति देता है तो ओम हाँ ऐसा ही कहता है यह अनुद्धा ही समृद्धि है जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष इस उदगी अक्षर की उपासना करता है वह निश्चय ही संपूर्ण कामनाओं को समृद्ध करने वाला होता है वह ओंकार ही जिसका प्रकरण चल रहा है अनुज्ञाक्षर है जो अनुज्ञा हो और अक्षर भी हो उसे अनुज्ञाक्षर कहते हैं अनुज्ञा अनुमति का नाम है अर्थात ओंकार अनुज्ञा है वह अनुज्ञा किस प्रकार है सो स्वयं श्रुति बदलाती है लोक में कोई विद्वान या ध्वनि पुरुष जिस किसी ज्ञान और धन के लिए अनुमति देता है तो उस संबंध में अपनी अनुमति देते हुए वह ओम ऐसा ही कहता है तथा तो वेद में भी तैतीस ऐसा कहने पर चाकल्य ओम ऐसा कहा इत्यादि उदाहरण है और लोका में भी मैं तेरा यह धन लेता हूँ ऐसा कहने पर ओम हाँ ऐसा ही कहते हैं। अतः ऐसा उत्त अर्थात यही समृद्धि है जो कि अनुज्ञा फैलाती है जो त्पर्य ओमकार समृद्धि गुण वाला है जो ऐसा जानने वाला पुरुष इस उदगीत अक्षर की उपासना करता है वह समृद्धि गुण युक्त वस्तु का उपासक होने के कारण उसके ही समान धर्म वाला होकर अपने यजमान की कामनाओं का समृद्ध पूर्ण करने वाला होता है इत्यादि पूर्ववत जानना चाहिए ओंकार की वह उपास्य है कैसी स्तुति करती है यह है, है बताते हैं श्लोक नौवा उस अक्षर से ही यह ऋग्वेदादि रूप त्रयिद्या प्रवृत्त होती है ओम ऐसा करुक्त श्रवण कर्म करता है ओम ऐसा कहकर ही शंसन करता है तथा ओम ऐसा कहकर ही उद्गाता उद्गान करता है इस अक्षर परमात्मा की पूजा के लिए ही संपूर्ण वैदिक कर्म है तथा इसकी महिमा और रस गृहवादी हवि के द्वारा सब कर्म प्रवृत्त होते हैं उस प्रकृत अक्षर से ही यह ऋग्वेदादि रूप त्रय विद्या अर्थात विद्या से विधान किया हुआ कर्म प्रवृत्त होता है क्योंकि आश्रवण आदि कर्मो द्वारा स्वयं विद्या ही प्रवृत्त नहीं हुआ करती हाँ यह प्रसिद्ध ही है कि कर्म इस प्रकार प्रवृत्त हुआ करता है इस प्रकार शुभ बतलाते हैं ओम ऐसा कहकर अधम ऐसा कहकर होता शंसन करता है और ओम ऐसा कहकर उदगाता उदगान करता है इस प्रकार आश्रावण आदि तीनों कर्मों के समाहार रूप लिंग लक्षण से जाना जाता के लिए है क्योंकि वह परमात्मा का प्रतीक है अतः उसकी पूजा परमात्मा का ही पूजा है जैसा कि उसने कर्म से उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि लाभ करता है इस स्मृति से सिद्ध होता है तथा इस अक्षर की महिमा महत्व यानी ऋत्विज एवं से ही तथा इस अक्षर के रस जब रस से निष्पन्न से ही वैदिक कर्म संपन्न होते हैं तो क्या वे प्राण और उस अक्षर के विकार है इस पर कहते हैं वे याग हो आदि इस अक्षर के उच्चारण पूर्वक ही किए जाते हैं वे कर्म आदित्य को प्राप्त होते हैं फिर उसके वृष्टि आदि क्रम से प्राण और अन्न की उत्पत्ति होती है तथा प्राण और अन्न से यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है इसलिए इस अक्षर की महिमा से और रस से ऐसा कहा गया है। विद्या के के जानने जानने और न जानने वाले कर्म का भेद ऐसी अवस्था में जिसे अक्षर विज्ञान है उसी को कर्म करना चाहिए इस अवस्था में श्रुति आक्षेप करती है श्लोक दसवा जो इस अक्षर को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता वे दोनों ही उसके द्वारा कर्म करते हैं किंतु विद्या और अविद्या दोनों भिन्न भिन्न फल देने वाली है वही प्रबलतर होता है। इस प्रकार प्रबल ही यह है यह सब इस अक्षर की ही व्याख्या है उस अक्षर के द्वारा दोनों ही प्रकार के लोग कर्म करते हैं कौन कौन एक जो इस अक्षर को जैसे की ऊपर व्याख्या की गई है उसी प्रकार जानते हैं और दो जो केवल कर्मों को ही जानते हैं अक्षर के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते वे दोनों ही कर्मानुष्ठान करते हैं अब यदि कोई है कि उन्हें कर्म के सामर्थ्य से ही फल की प्राप्ति हो जाएगी अक्षर के याथत्म को जानने की क्या आवश्यकता है क्योंकि लोक में हरित की हर्रे रस को जानने वाला और न जानने वाला इन दोनों को ही हरितकी खाने से दस्त होते देखे गए हैं तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि विद्या और अविद्या करने के लिए है ओंकार रसतम तथा आपती और समृद्धि इन गुणों से युक्त है ऐसा जानना उसे केवल क्रमांग मात्र जानने के ही तुल्य नहीं है तो फिर कैसा है उससे सब प्रकार बढ़ा हुआ है अतः अभिप्राय यह है कि क्रमांक ज्ञान से उत्कृष्ट होने के कारण उसके फल की उत्कृष्टता भी उचित ही है लोक में यह देखा ही गया है कि व्यापारी और भील इन दोनों में से व्यापारी को पद्मरागादि आदि मणियों की बिक्री का अधिक ज्ञान होने के कारण अधिक फल होता है अतः विद्या अर्थात विज्ञान से युक्त होकर श्रद्धा से यानी श्रद्धालु होकर और उपनिषद अर्थात योग से युक्त होकर जो कर्म करता है वही प्रबलान के कर्म से अधिक फल देने वाला होता है विद्वान का कर्म प्रबलतर गया है। विप्राय है इससे यह सूचित होता कि प्रबल का भी कर्म प्रबल तो होता ही है अविद्वान का कर्म में अधिकार न हो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि अवश्य कांड में इस अध्याय के दशम खंड में अविद्वानों को भी प्रत्येक कर्म करते देखा जाता है वह अक्षर रसतम तथा आपती और समृद्धि गुण से युक्त है ऐसी एक उपासना है क्योंकि इसका निरूपण करते समय बीच में कोई और प्रयत्न नहीं देखा गया अनेकों विशेषणों द्वारा अनेक प्रकार से उपास्य होने के कारण निश्चय ही यह सब इस उद्घित संज्ञिक प्रकृत अक्षर ओम की ही व्याख्या है प्रथम खंड समाप्त द्वितीय खंड प्राणोपासना की उत्कृष्टता सूचित करने वाली आख्याय पहला पर इसके द्वारा इनका पराभव करेंगे उद्गित का अनुष्ठान किया देवासुराह देवता और असुर असुरगण देव शब्द द्योतनाथक दिव धातु से सिद्ध हुआ है इसका अभिप्राय शास्त्रालोकित इंद्रिय वृत्तियां है तथा इनके विपरीत जो अपने ही असुओ प्राणों में यानी विविध विषयों में जाने वाली में जीवनोपयोगी प्राण व्यवहार में ही रामण करने वाली होने के कारण स्वभाव से ही तमोमई इंद्रिय वृत्तियां है वे ही असुर कहलाती है हा, और वही ये पूर्व को सूचित करने वाला निपात है ये जिस निमित्त से अर्थात एक दूसरे के विषयों के अपहरण रूप जिस किसी निमित्त से संयुक्त किया ऐसा समझना चाहिए शास्त्रीय प्रकाश वृत्ति का प्रभाव करने के लिए प्रवृत्त हुई स्वभाव से ही तमो रूपा इंद्रिय वृत्तिया असुर तथा उनके विपरीत शास्त्रा शास्त्रार्थ विषय विवेक ज्योति स्वरूप विवेक ज्योति स्वरूप देवगण स्वाभाविक तमोरूप असुरों का पराभव करने के लिए प्रवृत्त है इस प्रकार परस्पर की वृत्तियों के अभिभव उद्भव रूप संग्राम के समान यह संग्राम अनादिकाल से संपूर्ण प्राणियों में प्रत्येक देह में होता आ रहा है ऐसा इसका अभिप्राय है यह श्रुति धर्माधर्म की उत्पत्ति के विवेक का बोध कराने के लिए प्राणों की विशुद्ध के विज्ञान का विधान करते हुए वर्णन करती है इसी से ये देवता और असुर दोनों प्रजापति के पुत्र हैं, इसलिए प्रजापत्य पुरुष ही उक्त है यही महान प्रजापति है इस अन्य श्रुति के अनुसार प्रजापति कर्म और ज्ञान उपासना के अधिकारी पुरुष का नाम है ब्रह्मा का नहीं उसी की शास्त्रीय और स्वाभाविक ये परस्पर विरुद्ध इंद्रिय वृत्त संतान के समान है क्योंकि इनका आविर्भाव उसी से होता है उत्कर्ष उपलक्षित उद्घाता के कर्म का आहरण अनुष्ठान किया अकेले किसी का अनुष्ठान होना संभव असंभव होने के कारण उन्होंने ज्योतिषोम आदि का अनुष्ठान किया ऐसा इसका अभिप्राय है उन्होंने उसका अनुष्ठान किस लिए किया यह बताया जाता है इस कर्म से हम इन असुरों का प्रभाव कर देंगे। ऐसे अभिप्राय समय उन्होंने उस उदगित कर्म का अनुष्ठान करना चाह उस समय दूसरा उन्होंने नासिका में रहने वाले प्राण के रूप में उद्गित की उपासना की किन्तु असुरों ने उसे पाप से विद्ध कर दिया इसी से वह सुगंध और दुर्गंध दोनों को सुंदता है क्योंकि वह पाप से बिंधा हुआ है प्रसिद्ध है। उन देवताओं ने नासिका में रहने वाले उद्घित भक्ति से उपासना की तात्पर्य यह है कि उद्गी ओंकार अक्षर की नासिका में रहने वाले प्राण के रूप में उपासना की इस प्रकार प्रकृत अर्थ का परित्याग और अप्रकृत अर्थ का ग्रहण नहीं करना पड़ता क्योंकि एत। तद इस वचन के अनुसार यहां उपासे रूप से से ओंकार का ही प्रकरण है, किंतु तुमने तो कहा था कि उन्होंने शब्द उपलक्षित अनुष्ठान किया अब ऐसा क्यों कहते हो कि उद्गी संज्ञक ओंकार अक्षर की ही नासिका में स्थित प्राण के रूप में उपासना की समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि यहाँ उदगित कर्म में ही उसका कर्ता जो प्राण देवता है उसी की दृष्टि से उद्गीत भक्ति का अवयवभूत उपास्य रूप से कहा है वह उचित ही है देवताओं से इस प्रकार वर्ण किए हुए उस उदगाथा ज्योतिष स्वरूप नासिका स्थित प्राणदेव को स्वभाव से ही तमोमय असुरों ने अधर्म और आसक्ति रूप अपने पाप से उससे संयुक्त कर दिया वह जो नासिका स्थित प्राण है उसमें ग्रहण करने के अभिमान और रूप दोष आ जाने से, उसके विवेक और विज्ञान का अभाव हो गया उस दोष के कारण वह पाप से संसर्ग रखने वाला हो गया इसी से यह कहा है कि असुर ने उसे पाप से विद्ध कर दिया क्योंकि प्राण आसुर पाप से विद्ध है इसलिए उस पाप से प्रेरित हुआ ही वह प्राणियों का घृणा सजक प्राण दुर्गंध को ग्रहण करने वाला है इसी से लोग सुगंधि और दुर्गंधि दोनों ही को सूंघता है क्योंकि यह पाप से बिंधा हुआ है जिस प्रकार जिसकी द्रवात्मक और पुरोड़ा, दोनों दूषित हो जाए वह इंद्र देवता के लिए पांच सकोरों में भात अर्पण कर ले इस वाक्य में दोनों पद विवक्षित नहीं है उसी प्रकार यहां भी उभय पद का ग्रहण करना नहीं है। श्रुति में भी इसी के समान प्रकरण में यही यही सुना गया है है, है कि कि जो इस प्रतिकूल को है, इससे भी यही सिद्ध होता यहाँ उभय शब्द को ग्रहण करना उचित नहीं है श्लोक तीसरा फिर उन्होंने वाणी के रूप में उदगता की उपासना की किन्तु असुरु ने उसे भी बाप से विद्ध कर दिया इसी से लोग इस उसके द्वारा सत्य और मिथ्या दोनों बोलता है क्योंकि वह पाप से विद्धि हुई है लोक चौथा फिर उन्होंने चक्षु के रूप में उद्घित की उपासना की असुरों ने उसे भी पाप से कर दिया। इसी से, से देखने योग्य और न देखने योग्य दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है क्योंकि वह चक्षु इंद्रिय पाप से बिन्दा हुआ है श्लोक पांचवा फिर उन्होंने श्रोत के रूप में उद्गित की उपासना की असुरो ने उसे भी पाप से बेध दिया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 मुख्य प्राण को उपास्य सिद्ध करने के लिए उसकी विशुद्धता का अनुभव कराने के प्रयोजन से श्रुति ने इस विचार का आरंभ किया है अतः चक्षु आदि देवता आशुर पाप से विद्ध है इस, इस प्रकार विचार करके उनका अपवाद किया जाता है शेष सब भी इसी के समान है इसी प्रकार उन्होंने बाक चक्षु श्रोत्र और मन आदि को भी पाप से विद्ध कर दिया इस प्रकार निश्चय ही ये देवता पाप से संयुक्त है इस अन्य श्रुति के अनुसार यह जिसका नाम नहीं लिया गया है उन एवं रसना अन्य पाप से विद्ध होने के कारण दे देवताओं का त्याग कर श्लोक सातवा यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसी के रूप में उद्घित की उपासना की उस प्राण के समीप पहुंचने पर असुर ग्रहण इस प्रकार विध्वस्त हो गए जैसे दुर्भिद्य पाषाण के पास पहुंचकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है जाता। इसके पश्चात जो कि यह प्रसिद्ध मुख्य मुख में रहने वाला प्राण है उसी के रूप में की उपासना की असुर गण पूर्वत उसे प्राप्त होते ही प्राण का कुछ भी न बिगाड़कर केवल उसे विद्ध करने का संकल्प करके ही विध्वस्त हो गए वे किस प्रकार नष्ट हो गए इसमें दुष्टान्त कहते हैं जिस प्रकार लोक में आखण पाषाण को प्राप्त होकर जिससे से भी न खोदा जा सके तथा जो से भी न किया जा सके उसे अखण कहते हैं अखण ही आखण अभेद्य कहा गया है उसी को प्राप्त होकर अर्थात पाषाण पाषाण की और उसे फोड़ने की अभिप्राय से फेंका हुआ लोष्ट पानसुपिंड यानी मिट्टी का ढेला कुछ पत्थर का कुछ भी न बिगाड़कर स्वयं नष्ट हो जाता है उसी प्रकार वे असुर भी विनष्ट हो गए इस प्रकार असुर से बराबर न होने के कारण मुख्य प्राण शुद्ध रहा यह इसका तात्पर्य है यहां प्रकरण के सामर्थ्य से और दूसरी श्रुति के अनुसार अनुसार लुष्ट शब्द अध्यारृत किया गया है प्राणोपासक का महत्व इस प्रकार जानने वाले प्राणत्म भूत व्यक्ति के लिए श्रुति यह फल बतलाती है लोक ठवा जिस प्रकार मिट्टी का ढीला दुर्भिद्य पाषाण को प्राप्त होकर हो जाता है उसी प्रकार वह व्यक्ति नाश को प्राप्त हो जाता है जो क्योंकि यह प्राणोपासक अभेद्य पाषाण ही है पाशात जिस प्रकार पाषाण को प्राप्त होकर इत्यादि यही इसमें दुष्टान्त है उसी प्रकार निश्चय ही वह नष्ट हो जाता है कौन नष्ट हो जाता है सो बतलाते हैं जो इस प्रकार पूर्वक प्राणों को वाले उपासक के प्रति उसके अयोग्य पापाचरण करने की कामना इच्छा करता है तथा वह भी इसी प्रकार नष्ट हो जाता है यह इसका अभिप्राय है क्योंकि वह प्राणविकता प्राण स्वरूप होने के कारण दुर्वेद्य पाषाण के समान दुर्वेद्य पाषाण अर्थात दुर्धर्ष है शंका जैसा की मुख्य प्राण है उसी प्रकार नासिका स्थित प्राण भी तो प्राण रूप होते हुए भी केवल नासिकागत प्राण ही पाप से विद्ध है मुख्य प्राण नहीं है सो कैसे समाधान यह कोई दोष नहीं है नासिका में रहने वाला प्राण तो वायुरूप होने पर भी स्थानावच्छिन्न इंद्रिय के दोष के कारण असुरु द्वारा पाप से विद्ध हो गया है किंतु मुख्य प्राण आश्रय दोष की असंभवता के कारण तथा स्थान देवता से प्रबलतर होने के कारण पाप से विद्ध नहीं हुआ यह उचित ही है जिस प्रकार वसूला और औजार सुशिक्षित पुरुष के हाथ में रहने पर विशेष कार्य करते हैं किंतु दूसरे के हाथ में पड़ने पर वैसा नहीं करते उसी प्रकार दोषयुक्त ग्रहण का साथी होने के कारण ग्रहण देवता पाप से विद्ध है और मुख्य प्राण पाप विद्ध नहीं है क्योंकि मुख्य प्राण अशुरुप द्वारा पापविद्ध नहीं हुआ हुआ इसलिए इस मुख्य प्राण के द्वारा न सुगंध को जानता है और न दुर्गन्ध को ही जानता है क्योंकि यह पाप से पराभूत नहीं है अतः यह जो कुछ खाता या पीता है उससे अन्य प्राणों का इंद्रियों का पोषण करता है अंत में इस मुख्य प्राण को प्राप्त न होने के कारण ही प्राणादि प्राण समूह उत्क्रमण करता है और इसी से अंत में पुरुष मुख फाड़ देता है लोक इस मुख्य प्राण के द्वारा न सुगंध को जानता है और न न दुर्गंध को इन दोनों को वह घृण के द्वारा ही जानता है अतः पाप का कार्य न देखे जाने के कारण यह अपहत पापमा है जिससे पाप अपहत विनाशित अर्थात दूर कर दिया जाता है वह यह मुख्य प्राण अपहत पापमा अर्थात विशुद्ध है क्योंकि घृणादि इंद्रिया अपने अपने कल्याण में आसक्त होने के कारण अपना ही पोषण करने वाली है और मुख्य प्राण उस प्रकार अपना ही पोषण करने वाला नहीं है तो फिर वह कैसा है वह तो सभी का हितकारी है किस प्रकार सो जाता है उसे मुख्य प्राण के द्वारा लोग जो कुछ खाते पीते हैं उसे खाए पीए से वह मुख्य प्राण घ्राणादि दूसरे प्राणों का पोषण करता है क्योंकि उसी से उन सबकी स्थिति होती है इसलिए मुख्य प्राण सभी का पोषण करने वाला है अतः वह विशुद्ध है मुख्य प्राणों द्वारा खाए पिये पदार्थों से अन्य प्राणों की स्थिति किस प्रकार बन जाती है सो बतलाते हैं इस मुख्य प्राण को अर्थात इस मुख्य प्राण की वृत्तिरूप अन्नपान को न पाकर ही अंत समय मरण काल में घ्रहणादि इंद्रिय समुदाय उत्क्रमण करता है क्योंकि प्राणहीन पुरुष खाने या पीने में समर्थ नहीं होता इसी से उस समय घ्रहणादि इंद्रिय समुदाय की उत्क्रांति प्रसिद्ध है उत्क्रमण के समय प्राण की भोजन करने की इच्छा स्पष्ट देखी जाती है इसी से उस समय वह मुख बा देता है यही उत्क्रमण करने वाले घृण को नदि प्राप्त न होने का चिन्ह है प्राण की अंगीरस संज्ञा होने में हेतु श्लोक दसवा अंगिरा ऋषि ने इस मुख्य प्राण के ही रूप में उदगित की उपासना की थी अतः इस प्राण को ही अंगीरस मानते हैं क्योंकि यह संपूर्ण बोकारस है भाषा तम हा। अर्थात अंगिरा इस गुण वाले इस मुख्य प्राणारूप प्राण की उद्घीत की उपासना की इस प्रकार इसका आगे से संबंध है तथा किसी किसी ने और आयास्य गुण वाले प्राणारूप उद्गी की उपासना की इस तरह इसका संबंध लगाया है क्योंकि यहाँ इस प्राण को ही अंग्र से और आयास्य मानते हैं ऐसा वचन है ठीक है यदि सरलार्थ संभव न हो तो ऐसा दूरान्वयी अर्थ, अर्थ भी लिया जा सकता है यहां तो होने पर भी इसे प्राण को ऐसा हैं। इस अन्य श्रुति के अनुसार ऋषियों का प्रतिपादन करने में प्रवृत्त यथाश्रुत अर्थ भी संभव है ही इसी प्रकार श्रुति माध्यम ग्रद्स मद विश्वामित्र वामदेव और अत्रि आदि ऋषियों को ही प्राण भाव की प्राप्ति कराती है ऐसे ही प्राण ही पिता है प्राण ही माता है। समान अंगिरा, और आयास्य। इन ऋषियों को भी कृति, अभेद विज्ञान के लिए प्राण बनाती है अतः इसका तात्पर्य यही है कि अंगिरा नामक ऋषि ने प्राण स्वरूप होकर ही अंगिरा आत्मा प्राण रूप उद्गी की उपासना की क्योंकि प्राण होने के कारण यह अंगों का रस है इसलिए अन्य रस है प्राण की बृहस्पति संज्ञा में प्राण की बृहस्पति संज्ञा होने में हेतु शोक ग्यारहवा इसी से बृहस्पति ने उस प्राण के रूप में उद्गित की उपासना की लोग इस प्राण को ही बृहस्पति मानते हैं क्योंकि वाक्य बृहति है और यह उसका पति है तथा यह वाक ही का पति है इसलिए बृहस्पति है प्राण की आयस्य संज्ञा होने में हेतु लोक बार हवा इसी से आयस्य ने इस प्राण के रूप में ही उद्गीत की उपासना की लोग इस प्राण को ही आयस्य मानते हैं क्योंकि यह मुख से निकलता है तथा तो क्योंकि यह आस्य मुख से निकलता है इसलिए आयस्य ऋषि ने प्राण रूप होकर ही इस प्राण में उद्गित की उपासना की यह इसका तात्पर्य है अर्थात अन्य उपासक को भी अंगिश आदि गुणों से युक्त आत्मस्वरूप प्राण के रूप में ही उदगीत की उपासना करनी चाहिए श्लोक तेरा अतः के पुत्र पूर्वोक्त प्राण से प्राण में उद्गी की उपासना की वह नैमिषारण्य में यज्ञ करने वाले का उद्गाता हुआ और उसने उनकी कामना पूर्ति के लिए उदगान किया भाषा केवल अंगिरा आदि ने ही प्राण रूप उद्गीत की उपासना नहीं की बल्कि दल्भ पुत्र बक ने भी उसे इसी प्रकार जाना था अर्थात पूर्व प्रदर्शित प्राण का ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार उसे जानकर वह में यज्ञ करने वालों का उद्गाता हुआ तथा इस प्राण विज्ञान के सामर्थ्य से ही उसने उस नहमिषो की कामनाओं का उनकी प्रति के लिए आगम किया प्राण दृष्टि से ओंकार उपासना का फल श्लोक चौदाहवा इसे इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान इस उदगीत सज्ञक अक्षर ओंकार की इस प्रकार उपासना करता है वह कामनाओं का आगान करने वाला होता है ऐसी यह अध्यात्म उपासना है इसे इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान इस उद्गी सज्ञक अक्षर की उपयुक्त गुणशिष्ट प्राण रूप से उपासना करता है वह अन्य उद्घाता भी कामनाओं का आगान करने वाला हो जाता है यह उसका दृष्ट फल बतलाया गया है देवता होकर ही देवताओं को प्राप्त होता है इस अन्य श्रुति के अनुसार प्राण स्वरूपता की प्राप्ति रूप अदृष्ट फल तो सिद्ध ही है यह इसका अभिप्राय अध्यात्मम यह उद्घितोपासना आत्मविशय है इस प्रकार जो पूर्वोक्त कथन का उपसंहार किया गया है वह आगे कही जाने वाली आधिदेवत उदगीत उपासना में बुद्धि को समाहित करने के लिए है द्वितीय खंड समाप्त तृतीय खंड आदित्य दृष्टि से उद्गित उपासना श्लोक पहला इसके अंतर अधिदैवत उपासना का वर्णन किया जाता है जो कि वह आदित्य तपता है उसके रूप में उद्गित की उपासना करनी चाहिए यह उदित होकर प्रजाओं के लिए उद्गान करता है उदित होकर अंधकार और भय का नाश करता है जो इस प्रकार इसको जानता इसकी उपासना करता है वह निश्चय ही अंधकार और भय का नाश करने वाला होता है इसके अनंतर अर्थात देवता उपासना का आरंभ किया जाता है क्योंकि उदगीत अनेक प्रकार से उपासनीय है जो कि यह आदित्य तकता है उसके रूप में उद्गित की उपासना करे अर्थात आदित्य दृष्टि से उदगीत की उपासना करे तम उदगी इसमें उदित शब्द अक्षरवाचक होता हुआ किस प्रकार आदित्य में संगत होता है यह बतलाया जाता है यह आदित्य उदित होता हुआ ऊपर की ओर जाता हुआ प्रजा के लिए प्रजाओं के अन्न की उत्पत्ति के लिए उद्गान करता है क्योंकि उसके उदित न होने पर गृह आदि की निष्पत्ति नहीं हो सकती अतः जिस प्रकार उद्घाता अन्न के लिए उदगान करता है उसी प्रकार वह उद्गान करने के समान उदगान करता है अतः सूर्य उद्गीत है यह इसका तात्पर्य है इसके सिवा वह उदित होकर रात्रि के अंधकार और उससे होने वाले प्राणियों के भय का भी नाश करता है जो इस अर्थात उसके कारणभूत अज्ञान का नाश करने वाला होता है सूर्य और प्राण की समानता तथा प्राण दृष्टि से उदगित उपासना यद्यपि स्थान भेद के कारण प्राण और आदित्य भिन्ना से दिखाई देते हैं तथा तो नहीं है इस प्रकार यह बतलाते तो यह बतलाते हैं लोक दूसरा प्राण और सूर्य परस्पर समान ही है यह प्राण को स्वर एवं प्रत्यास्वर ऐसा कहते हैं अतः इस प्राण और उस सूर्य रूप से उदगित की उपासना करे भाषा गुण दृष्टि से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 होकर लौट आता है इसलिए वह प्रत्यास्वर है इस प्रकार गुण और नाम से भी ये प्राण और आदित्य एक दूसरे के तुल्य ही है तत्वता होने के कारण इस प्राण और उस सूर्य रूप से उद्गित उदगीत अवय भूत ओंकार की उपासना करें ज्ञान दृष्टि से उद्गी उपासना श्लोक तीसरा तदनंतर दूसरे प्रकार से अध्यात्म उपासना कही जाती है ज्ञान दृष्टि से ही उद्घीत की उपासना करें। पुरुष जो प्राणन करता है मुखे या नासिका द्वारा वायु को बाहर निकालता है वह प्राण है और, और खींचता है वह अपान है तथा प्राण और अपान की जो संधि है वही व्यन है जो व्यन है वही वाक है इसी से पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करते हुए ही वाणी बोलता है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 वह उसकी अपान संजे क्या सिद्ध हुआ यह बताया ज्ञान है श्रुति द्वारा विशेष रूप से निरूपण किए जाने के कारण यह वह ज्ञान अभिप्रेत नहीं है जो सांख्यादी शास्त्र में प्रसिद्ध सर्व देहव्यापी ज्ञान है ऐसा इसका तात्पर्य है कि प्राण और अपान को छोड़कर अत्यंत परिश्रम से ज्ञान की ही उपासना का निरूपण क्यों किया जाता है ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं क्योंकि यह ग्रियवान कर्म की निष्पत्ति का कारण है यह गिरवान कर्म की सिद्धि का कारण कैसे है इस पर कहते हैं जो ज्ञान है वही वाणी है क्योंकि वाणी ज्ञान का ही कार्य है वाणी ज्ञान से निष्पन्न होने वाली है इसलिए लोक प्राणना और अपानन अर्थात प्राण और अपान की क्रियाएं न करता हुआ वाणी का अभिव्याण उच्चारण करता है होने से वाक रुख साम और की समानता श्लोक चौथा जो वाक है वही रुख है उसी से पुरुष प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ रुख का उच्चारण करता है जो रुख है वही साम है इसी से प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ सामगान करता है जो साम है वही उद्गीत है इसी इसी से प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ उद्यान करता है इसी प्रकार रुक, साम और, प्र, और अपान की क्रिया न करता हुआ केवल गता है यह उसका अभिप्राय है केवल वाणी आदि का उच्चारण ही नहीं है श्लोक पांचवा इसके सिवा जो और भी विधियुक्त कर्म है जैसे कि अग्नि किसी सीमा तक दौड़ना तथा सुदृढ़ धनुष को खींचना इन सब कर्मों को भी पुरुष प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ ही करता है इस कारण ज्ञान दृष्टि से ही की उपासना करनी चाहिए इसके सिवा जो दूसरे भी अधिक प्रयत्न से निष्पन्न होने वाले विधि युक्त कर्म है जैसे अग्नि किसी सीमा तक दौड़ना और सुदृढ़ धनुष्य को खींचना उन्हें भी पुरुष प्राण और अपान की क्रिया न करते हुए ही करता है अतः की विशिष्ट है और राजा की उपासना के समान फलवती होने के कारण विशिष्ट उपासना भी तरह है। इस हेतु से अर्थात इस कारण से ज्ञान रूप से ही उद्गीता की उपासना करनी चाहिए वायु की अन्य वृत्तियों के रूप से नहीं कर्म को अधिक प्रबल बनाना ही उसका फल है उदगीत अक्षरों में प्राणादि दृष्टि लोग च्छ, लोग इसके उद्गीत उद्गीत अक्षरों की, उद्गीत उस नाम के अक्षरों की की उस उपासना करनी चाहिए उद्गीत इस शब्द में प्राण ही उत है क्योंकि प्राण से ही उठता है वाणी ही गी है क्योंकि वाणी को गिरा कहते हैं तथा तो अन्न ही थ है क्योंकि अन्न में ही यह सब स्थित है शर्त इसी के पश्चात अब उद्गीत के अक्षरों की उपासना करनी चाहिए उद्घित शब्द से उद्गी भक्ति के अक्षरों न समझ लिए जाए इसलिए उद्घीत यह विशेषण लगाते हैं तात्पर्य है इस नाम के अक्षरों की उपासना करे क्योंकि अमुक मिश्र ऐसा कहने से जैसे उस नाम वाले व्यक्ति विशेष का बोध होता है उसी प्रकार नाम के अक्षरों की उपासना करने से भी नाम की ही उपासना की जाती है प्राण ही उत है अर्थात उत इस अक्षर में प्राण दृष्टि करनी चाहिए किस प्रकार हैं, हैं। तो बताते है, सब लोग प्राण प्राण से ही उठते क्योंकि ही उठते क्योंकि ने शिथिलता देखी गई है अतः और प्राण की समानता स्पष्ट ही है, वाक गी है क्योंकि शिष्ट लोग वाक को गिरा ऐसा कहते हैं तथा अन्न थ है क्योंकि अन्न में ही यह सब है अतः अन्न और थ अक्षर की समानता है उद्घीत अक्षरों में दुलोकादि तथा दृष्टि ने बदलाई है उन्हीं के अनुसार देव ही उत है अंतरिक्ष गी है और पृथ्वी थ है आदित्य ही उत है वायु गी है और अग्नि थ है सामववेद ही उत है यजुर्वेद गी है और ऋग्वेद ऋग्वेद थ है इन अक्षरों की इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान उद्गी इस प्रकार इन उद्गी अक्षरों की उपासना करता है उसके लिए वाणी जो ऋग्वेदादी वाक का दोह है उसका दोहन करती है तथा वह अन्नवान और अन्न का भोक्ता होता है ऊंचे स्थान वाला होने के कारण ये लोक उत लोगों का गिरण करने निगलने से अंतरिक्ष ये है और प्राणों का स्थान होने के कारण पृथ्वी है ऊँचा होने के कारण आदित्य ही उत है अग्नि आदि को निगलने के कारण वायु ही है और यज्ञ संबंधी कर्म का अवस्थान आश्रय होने से अग्नि ही थ है तथा स्वर्ग में स्तुत होने के कारण सामवेद उत है यजुर्वेद ये है क्योंकि यजुर्वेदियों के दिए हुए हवि को देवता लोग निगलते हैं तथा ऋग्वेद थ है क्योंकि ऋख में ही साम अधिष्ठित है अब उदगीता अक्षरों की उपासना का फल बतलाया जाता है इस साधक के लिए दोहन करती है कौन वाक जिसका दोहन करती है दोह, का वह दोह क्या है इस पर कहते हैं, जो वाणी का दोह है, अभिप्राय है ये जो ऋग्वेदादि शब्द से साध्य फल है वह वाणी का दोह है उसेहती है अपने ही को दुहती है यही नहीं वह अन्नवान बहुत से अन्न और अन्न का भोक्ता भी हो जाता है उसकी जी उद्दीप्त रहती है जो इस उपर्युक्त की उन्हें उपर्युक्त गुणों से से विशिष्ट जानकर इस रूप उपासना उपासना करता है। का उपरुक्त श्लोक आठवा अब निश्चय ही कामनाओं की समृद्धि के साधन का वर्णन किया जाता है अपने उपगंतव्य ध्येय की इस प्रकार उपासना करें जिस साम के द्वारा उद्घाटन करना हो उस उसकी उत्पत्ति आदि के उसका चिंतन ही आशी समृद्धि किस प्रकार आशी अर्थात कामना की समृद्धि होगी वह बतलाई जाती है इस प्रकार इस वाक्य की पूर्ति करनी चाहिए उपसरण उपसर्तव्य, इसकी इसकी किस प्रकार उपासना इसकी उपासना इस प्रकार उपासना उपासना करनी चाहिए, इस करें, यथा जिस साम से जिस विशेष से उद्गाथा को स्तुति करनी हो उस साम का उसकी उत्पत्ति आदि क्रम से उपधावन उपसरण अर्थात चिंतन करें। श्लोक नववा वह साम जिस ऋचा में प्रतिष्ठित हो उस ऋचा का जिस ऋषि वाला हो उस ऋषि का तथा जिस देवता की स्तुति करने वाला हो उस देवता का चिंतन करें भाषा वह शाम जिस ऋचा में अधिष्ठित हो उस ऋचा का उसके देवतादि के सहित चिंतन करें तथा वह शाम जिस ऋषि वाला हो उस ऋषि का और जिस देवता की स्तुति करने वाला हो उस देवता का भी चिंतन करें श्लोक दसवा वह जिस छंद के द्वारा स्तुति करने वाला हो उस छंद का उपधावन करे तथा जिस स्तोम से स्तुति करने वाला हो उस तो, स्तोम का चिंतन करे वह जिस गायत्री आदि छंद से स्तुति करने वाला हो उस छंद का उपधावन करे तथा जिस स्तोम से स्तुति करने वाला हो उस स्तोम का चिंतन करे स्तोम कर्म का अंगभूत पद कर्ता को प्राप्त होने वाला होने से यहाँ स्तोष्यमाण इस पद में आत्मने पद का प्रयोग किया गया है श्लोक ग्यारहवा जिस दिशा की स्तुति करने वाला हो उस दिशा का चिंतन करे वह शर्त वह साम जिस दिशा की स्तुति करने वाला हो उस दिशा का उसके अधिष्ठाता देवता आदि के सहित चिंतन करे श्लोक बारहवा अंत में अपने स्वरूप का चिंतन कर अपनी कामना का चिंतन करते हुए अप्रमत्त होकर स्तुति करे जिस प्रकार फल की इच्छा से युक्त होकर वह स्तुति करता है वही फल तत्काल समृद्धि को प्राप्त होता है को चाहिए कि गोत्र और नाम आदि के सहित अपना अपने स्वरूप का चिंतन करता हुआ अर्थात सामाजिक क्रम से अंत में अपना स्मरण करता हुआ स्थिति करे किस प्रकार स्तुति करे फल का चिंतन करता हुआ अप्रमित होकर अर्थात स्वर ऊष्मि वर्णोच्चारण में प्रमाद न करता हुआ, हुआ स्थिति करे इस प्रकार जानने वाले उस उपासक की जो कामना होती है वह शीघ्र ही समृद्ध फलवती हो जाती है वह कामना कौन सी है वह उपासक यम अर्थात तो जिस कामना वाला होकर स्तुति करता है तृति में यकाम स्तविता इन पदों का दो बार प्रयोग आदर के लिए किया गया है तृतीय खंड समाप्त